श्री हरि प्रश्नोत्तर मणिमाला स्वामी रामचुकदास अर्पण प्रश्न अर्पण करने का क्या तात्पर्य है उत्तर अपना पद छोड़ देना प्रश्न भगवान को सर्वस्व अर्पण करने के बाद क्या पूर्व संस्कारवश निषिध्ध कर्म हो सकता है उत्तर नहीं हो सकता प्रश्न क्या भूलवश ऐसा अहंकार हो सकता है कि हमने प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर दिया उत्तर नहीं हो सकता यदि अभिमान होता है तो वास्तव में पूर्ण समर्पण हुआ ही नहीं पदार्थों को भूल से अपना माना था वह भूल मिट गई तो अभिमान कैसा प्रश्न सर्वस्व अर्पण करने से गुणों के साथ साथ दोष भी समर्पित हो जाएंगे जैसे मकान बेचने पर उसमें रहने वाले सांप बिच्छू भी उसके साथ चले जाते हैं उत्तर अग्नि में जो भी डाला जाए वह जलकर अग्नि रूप ही हो जाता है इसीलिए गीता में आया है शुभा शुभ फलैर मोक्षसे कर्म बंधन इस प्रकार मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तो मुक्त हो जाएगा अहम् ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षय्या माँ शुचह मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर लूँगा